परमपिता परमात्मा का स्मरण ओम का उच्चारण प्रेमी सज्जनों आर्यिनय में दिए हुए परमात्मा के संबोधनों को हम एक एक करके समझ रहे हैं देख रहे हैं इसी क्रम में एक और नया संबोधन आज लेते हैं परमात्मा को संबोधित करते हुए महर्षि दयानंद लिखते हैं हे राग विनाशक हे परमात्मा आप राग को नष्ट करने वाले हैं राग को नष्ट कर देते हैं राग का मतलब होता है प्रीति लगाव आसक्ति जुड़ाव किसी वस्तु या क्रिया के प्रति अत्यंत आकर्षण उसकी प्राप्ति की इच्छा से युक्त होना राग के कारण हम किसी और प्रवृत्त होते हैं संसार की वस्तुएं हों व्यक्ति हों भोग्य पदार्थ हो कोई भी वस्तु हो और ये राग तब उत्पन्न होता है जब पहले उस वस्तु व्यक्ति या क्रिया से हमें सुख प्राप्त हुआ हो इस जिसमें सुख का अनुभव करते हैं उसो में हमारा राग बनता है जिसके बारे में हमने सुना कि सुखदाई है बार बार सुना तो उस ओर हमारा लगाव बनता है इसे राग कहते हैं परमात्मा के लिए कहा जा रहा है कि परमात्मा राग का विनाशक है हे प्रभो आप राग के विनाशक हैं नष्ट करने वाले संसार के समस्त मनुष्यों को हम देखें अन्य प्राणियों को भी देख लें सब में किसी न किसी वस्तु व्यक्ति के प्रति प्रीति होती है लगाव होता है आसक्ति होती है राग होता है ये राग बहुत व्यापक है बहुत व्यापक है बचपन से लेकर के मरने तक वृद्धावस्था तक अनेक वस्तुओं व्यक्तियों में राग रहता है और यदि यू देखने लगे तो हम राग के कारण ही प्रवृत्त हो रहे हैं संसार में धन और साधनों को पाने के लिए हम रात दिन प्रयत्न कर रहे हैं उनके प्रति राग आसक्ति आकर्षण बहुत प्रबल है अधिकांश व्यक्ति इस ओर खूब प्रयत्न कर रहे हैं लगे हुए हैं और उन धन और साधनों से फिर हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं भोजन प्राप्त करते हैं वस्त्र प्राप्त करते हैं मकान गाड़ियां सौंदर्य की वस्तुएं इत्यादि हमारी प्रवृत्ति का अधिकांश भाग एक बड़ा भाग राग के कारण से चल रहा है अर्थात राग तो हमारे साथ में बना हुआ है छोटा बच्चा भी जो कुछ नहीं जानता है वो भी दूध और अन्य खाद्य पदार्थों के प्रति राग रखता है उसकी इच्छा होती है एक बार ग्रहण किया तो फिर उसको प्राप्त करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ हम इसी को देखें कि यदि ये, ये सब हट जाए तो क्या ये संसार और जीवन चलेगा माता पिता का बच्चों के प्रति राग बच्चों का माता पिता के प्रति राग जुड़ाव बना रहता है और परिवार बना रहता है इससे चल रहा है समाज तो एक दृष्टि से हम देखें तो हमारी बहुत सारी प्रवृत्तियों के पीछे राग विद्यमान है और यदि राग को हटा दिया जाए तो ऐसा लगेगा जैसे गतिविधियां ठप्प हो गई हैं ये सुनसान शमशान जैसा संसार बन गया है और इसको देखते हैं जब इतना व्यापक है तो हमें प्रतीत होता है कि परमात्मा ने ही जैसे ऐसा बनाया हो परमात्मा ने इस संसार को इतना आकर्षक बनाया है कि हमारी उस और प्रवृत्ति होती है हम उस और बढ़ते हैं तो हो स्पर्श हो रूप हो रस हो गंध हो ये जो पांच मुख्य विषय हैं इनकी ओर आकर्षण प्रवृत्ति हमारी बचपन से रहती है इनके प्रति हमारा आकर्षण क्यों है क्यों तो लगने लगता है जैसे कि ये संसार ही परमात्मा ने ऐसा बनाया है आकर्षक बनाया है कि हम उस ओर प्रवृत्त होते रहते हैं इस दृष्टि से देखें तो राग को उत्पन्न करने वाला कौन है कौन प्रतीत होता है परमात्मा ही प्रतीत होता है हमें जिस जिसके प्रति अत्यंत राग होता है उस राग से कष्ट भी अनेक बार पाते हैं अधर्म की ओर भी झुक जाते हैं तो लगता है जैसे हम इस राग से दूर नहीं हो सकते एक राग को हटाओ तो दूसरा दूसरे को हटाओ तो तीसरा लगातार बहुत सारे बने ही रहते हैं बने ही रहते हैं और धर्म और साधना के अंदर योग के अंदर इस राग को समाप्त करने के लिए उपदेश है प्रयत्न है उपाय है व्यक्ति राग को हटाने के लिए प्रवृत्त भी होता है लेकिन देखता है कि फिर फिर इन और जा रहा हूं इनकी तरफ आकर्षित हो रहा हूं राग फिर भी बना हुआ है बहुत सारा प्रयत्न करने पर भी यह प्रतीत होने लगता है कि संसार की वस्तुएं ही परमात्मा ने ऐसी बना दी हैं किनकी तरफ आकर्षण और राग होता है अर्थात परमात्मा ने ही राग को उत्पन्न किया मैं क्या करूं व्यक्ति अपने को विवश पाता है महीनों वर्षों की साधना के बाद भी अपने को विवश पाता है और लगने लगता है कि मेरे बस का ये नहीं, नहीं। राग को समाप्त करना यह संसार ही ऐसा बना रखता है तो परोक्ष रूप से हम परमात्मा पर पहुंच जाते हैं कि परमात्मा ने ही ऐसा राग आकर्षण पैदा कर रखा है लेकिन यहां महर्षि ने संबोधन दिया हे राग विनाशक परमात्मा को राग का विनाश करने वाला कहे तो परमात्मा राग को उत्पन्न करता है या राग को नष्ट करता है ये समझने की बात है हमारा आत्मा का स्वभाव सुख को पाने का है यह हमारा स्वभाव है सुख और सुख के साधनों को हम चाहते ही हैं सदा चाहेंगे और हम अपने ज्ञान के अनुसार संसार की वस्तुओं में सुख अनुभव करते हैं जैसा हमारा इंद्रियों से प्रथम ज्ञान उत्पन्न होता है वो सुखदायी होता है साथ में दुख भी आते हैं ये ठीक है लेकिन सुख तो प्रतीत होता ही है बात बात में सुख की प्रतीति होती है बने-बने विषयों में सुख की प्रतीति होती है तो आत्मा का स्वभाव ही यह है कि वो सुखदायी चीजों को चाहता है और उसी से उसका जीवन चल रहा है क्योंकि परमात्मा ने भी इंद्रियां ऐसी बना दी और वस्तुएं ऐसी बना दी तो हमारा वो राग उस रूप में परिणत होकर के संसार की तरफ खाने पीने देखने सुनने में होता रहता है हम उधर प्रवृत्त रहते हैं होते रहते हैं। और ये प्रवृत्ति ये व्यवस्था परमात्मा की बनाई हुई भी है लेकिन इसके बाद भी परमात्मा राग का विनाशक है इतनी सब रागात्मक प्रवृत्तियों की व्यवस्था होते हुए भी परमात्मा को राग का उत्पादक समझते हुए भी हमें यह समझना है कि परमात्मा वास्तव में राग का विनाशक है परमात्मा ने जो संसार और संसार के पदार्थों के प्रति आकर्षण उत्पन्न किया है व्यवस्था ऐसी की है वो जीवन को चलाने के लिए है यदि तो भोजन में सुख नहीं होगा तो हम भोजन नहीं खाएंगे रोटी के लिए भोजन के लिए दिन रात कष्ट नहीं सहन करेंगे भूख लगती है तो पीड़ा होती है भूख सहन नहीं होगी खाने की इच्छा अत्यंत तीव्र हो जाएगी जब भूख लगेगी ये जीवन चलाने के लिए आवश्यक है इसी तरह से संसार के जो अन्य पदार्थ हैं, वे जीवन चलाने के लिए संसार चलाने के लिए आवश्यक है इस रूप में परमात्मा ने व्यवस्था की है यहां तक तो ठीक है लेकिन इसके आगे जब हम इन्हीं वस्तुओं में फंस जाते हैं इन्हीं को अपना लक्ष्य बना लेते हैं यह जो राग है ये जो अविद्यायुक्त राग है यह परमात्मा का पैदा किया हुआ नहीं है विद्यायुक्त राग शुद्ध राग जितना हमारे जीवन के लिए आवश्यक है वो परमात्मा ने किया है इसमें कोई दोहराई नहीं और कोई नहीं कर सकता इसको किंतु वहीं तक परमात्मा ने किया है हम जिन रागों में फंसे हुए हैं जिन मुंह में आकर्षण में फंसे हैं और उसके कारण अधर्म का आचरण करने लगते हैं दूसरों को कष्ट देकर भी अपना सुख पाने लगते हैं दूसरों से छीन करके भी उस सुख राग की पूर्ति करने लगते हैं ये परमात्मा का किया हुआ नहीं है उसके आगे का हमारा किया हुआ है और परमात्मा उसके आगे की हमारी प्रवृत्ति को उसके आगे का जो राग है उसका विनाशक है उसने ऐसे राग को नष्ट करने की व्यवस्था कर रखी है जीवन के लिए आवश्यक आकर्षण जो कि विद्यायुक्त है वो तो परमात्मा का किया हुआ है और उसके आगे का जो अविद्याुक्त राग है उसको परमात्मा नष्ट करता है नष्ट करने की उसने व्यवस्था कर रखी है तो हम कितने भी राग युक्त हो जाएं, कितने भी अविद्या से ग्रस्त हो जाएं। और संसार के पदार्थों को भोगने में प्रवृत्त हो जाए हम कभी भी मनचाही देर तक और मनचाहे समय तक मात्रा में उसोर नहीं रह सकते एक भोजन का भी उदाहरण दे लें कितना भी राग हो भोजन में कितना भी आकर्षण हो लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि हमें वो भोजन आकर्षक नहीं लगेगा हम खा नहीं सकते कह नहीं मन में फिर भी इच्छा बनी हुई है खाने की भोगने की पेट भर गया है मन नहीं भरा है तब भी यदि कोई उसको पूरा करना चाहे और उसी उसी वस्तु को और और खाता जाए खाता जाए उसको बीमारियां आ जाएंगी आगे चलकर के मन में उस वस्तु के प्रति वित्रष्णा भी हो जाएगी तो मिठाइयों के बीच में रहते हैं मिठाई बनाते हैं दिन रात मिठाई की गंध आती है अच्छा अच्छा भोजन बनाते हैं भोजन के बाद में उनको खाना खिलाने बैठो तो वो कहते हैं अभी इच्छा नहीं कर रही है हमारी अधिक उपयोग करने से उस वस्तु के प्रति हमारी वितष्णा उत्पन्न होने लगेगी राग का नाश होने लगेगा परमात्मा की व्यवस्था तो हर भोग में ऐसी ही है संसार का कोई भी भोग हो कोई भी व्यक्ति हो कोई भी क्रिया हो सब में ये बात डली हुई हम अपनी नासमझी से फिर फिर बार बार उसी तरफ जाते रहते हैं परमात्मा हमें हर जगह ये सीख देता है कि ये राग के योग्य नहीं है के योग्य नहीं है सदा सदा इसी में लगे रहें इसी को अपने जीवन का लक्ष्य बना लें इस निर्णय पे हम पहुंचते रहते हैं लेकिन परमात्मा हमारे इस निर्णय को बार बार खंडित करता है परमात्मा की व्यवस्था से ये बार बार खंडित होता है लेकिन हम फिर उसको नजरअंदाज करके उसकी उपेक्षा करके फिर उसकी तरफ लग जाता हूं फिर उसकी तरफ लग जाते हैं परमात्मा तो राग का विनाश करने के लिए लगा हुआ है परमात्मा की व्यवस्था ऐसी है कि व्यक्ति अनंत काल तक अविद्या से युक्त होकर के संसार में नहीं रह सकता कुछ वर्षों तक कुछ दशकों तक लगा रहेगा पीड़ित होगा दुख मिलेगा उसको अनेक जन्मों तक भी लगा रह सकता है दुख होगा कष्ट होगा कितनी देर नजरअंदाज करेगा आत्मा जानने के स्वभाव वाला है कितनी देर इधर उधर भागेगा कितनी देर आंख बंद करेगा उसको धीरे धीरे जान तो होगा और वो ज्ञान होगा वहां की दुखद स्थिति का उससे आने वाले दुख का और उस दुख के आने से हमारा राग समाप्त होता है इसलिए परमात्मा राग का विनाशक है परमात्मा ने ऐसी सृष्टि नहीं बनाई है ये सोचकर के सृष्टि नहीं बनाई है कि हम इसमें फंस जाए इसमें फंसे रहे परमात्मा ने यह सृष्टि जीवन के लिए और उत्थान के लिए दी है और साथ में व्यवस्था कर रखी है कि हम इससे ऊपर उठ जाएं हर आत्मा इस बोध को कभी ना कभी प्राप्त करता ही है जो जागरूक होते हैं वो शीघ्रता से प्राप्त कर लेते हैं पूरी तरह अजागरूक कोई नहीं रह सकता कुछ ना कुछ जागरूकता अवश्य आती है किसी भी मनुष्य को देख लीजिए युवा युवावस्था और वृद्धावस्था में उसमें परिवर्तन आता ही है कितना भी भोगी व्यक्तियों कितना भी संपन्न हो कितना भी समर्थ हो जो प्रवृत्ति उसकी युवा युवावस्था में रहती है वो वृद्धावस्था में नहीं रहेगी कम होती ही है अनेक विषयों में कम होती है हो सकता है किसी कुछ विषयों में नहीं हो प्रवृत्ति होगी लेकिन अपेक्षा से तो वहां भी कम होगी और इसीलिए प्राय अध्यात्म में बड़ी अवस्था वाले अधिक आते हैं क्यों नहीं बच्चे अधिक आ जाते क्यों नहीं युवा अधिक आ जाते इंद्रियां बुद्धि सामर्थ्य शरीर वही है वही आत्मा है क्यों तो इस तरह बातों इस तरह की बातों में रुचि वृद्धों की होती है अधिक इसका कारण है कि जो जीवन उन्होंने जिया है उसमें बहुत सारी चीजें आई हैं जहां उनका वो राग नष्ट हुआ है इन बच्चों को माता पिता आंखों से दूर नहीं रख सकते थे आगे चल करके उनसे दूर भी होते हैं उनसे दूर भी रहते हैं अकेले रहते हैं अत्यंत प्रिय अत्यंत मित्र व्यक्ति को भी आगे चल करके हम छोड़ते हैं छोड़ सकते हैं यदि संसार की वस्तुओं में व्यक्तियों में क्रियाओं में दुख न भी दिखाई दे किसी को वो उपेक्षा कर भी दे तो भी आकर्षण तो कम होता ही है अच्छी से अच्छी वस्तु खाद्य पदार्थ कोई दृश्य प्राकृतिक सौंदर्य कोई व्यक्ति पुरुष या स्त्री कितना भी अच्छे से अच्छा आकर्षक से आकर्षक हो स्वादिष्ट से स्वादिष्ट हो उसको दे दीजिए उसके साथ उसका भोग करते हुए धीरे धीरे उसके प्रति आकर्षण को खोता जाता है खोता ही है इतना आकर्षण प्रारंभ में होता है नए घर का हो चाहे टेलीविजन का हो चाहे कार का हो चाहे मोबाइल का हो किसी का भी आकर्षण हो प्रारंभ में जितना आकर्षण होता है वो धीरे धीरे कम होता ही है होगा ही और इसी कारण तो व्यक्ति जिसके बिना रह नहीं सकता था उसको छोड़ करके दूसरे के पास चला जाता है जिसे अपने जीवन का अंग समझता था जिसके बिना रहना असंभव प्रतीत होता था उसको भी छोड़ देता है कहां चला गया वो आकर्षण कहां चला गया वो राग इस व्यस्तु में हम प्रारंभ में अत्यंत आकर्षण समझते हैं प्रारंभ में उसके दोष न्यूनताए हमें दिखाई नहीं देती पहले अच्छी अच्छी चीजें दिखाई देती हैं और जैसे जैसे उसको अधिक जानते जाते हैं वैसे वैसे हमारा ज्ञान समावस्था में आता है जिस चीज को वस्तु को हम बहुत आकर्षक समझ रहे थे जिसको बहुत बड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से हम देख रहे थे भावना से युक्त के बढ़ा चढ़ा करके देख रहे थे तो अत्यंत आकर्षक लग रहा था लेकिन जैसे जैसे जानते गए तो जो हम अति कर रहे थे वो सामान्य पे आ जाती ये उतना आकर्षक या उतना स्वादिष्ट नहीं है जितना मैं समझ रहा था ये उतना सुखद नहीं है जितना मैं समझ रहा था या समझ रही थी वो जान ठीक होने से वो अति कम होती है तो आकर्षण कम होगा दूसरा जिन दोषों को नहीं देख रहे थे वो दोष दिखने लगते हैं आकर्षण जब अत्यधिक होता है तो दोष दिखाई नहीं देते कम दिखाई देते हैं और जब आकर्षण कम होता है तो दोष भी दिखाई देने लगते हैं और उनके दिखने से भी आकर्षण कम होता है राग कम होता है औरों की छोड़ी हम अपने शरीर के लिए भी देख सकते हैं वृद्ध व्यक्ति देखें हम बाल्यावस्था में हमारा अपने शरीर के प्रति कितना आकर्षण था युवावस्था में कितना आकर्षण था और जब जैसे जैसे प्रौढ़वस्था या वृद्धावस्था आ रही है अब हमारा शरीर के प्रति कितना आकर्षण है शरीर की स्थिति भी बदल जाती है और आकर्षण भी बदल जाते हैं परमात्मा ने जीवन जीने के लिए चलाने के लिए संसार में जितना भी आकर्षण उत्पन्न किया है विद्यायुक्त तो होके जब तक हम उसका सेवन करेंगे तब तक वो ठीक है अविद्याुक्त तो होके जब उनका सेवन करने लगेंगे तो वहां दुख कष्ट बाधा विपरीत प्रतिकूलता उत्पन्न होने लगती ही है और इससे हमारा राग धीरे धीरे कम होता है और वृद्ध व्यक्ति अधिक धार्मिक चीजों को पसंद करता है सोचता है पढ़ता है और यह प्रक्रिया अनेक जन्मों में चल करके हमें वहां तक पहुंचाती है कि हम संसार के प्रति पूरी तरह से राग मुक्त हो जाते हैं देखते देखते और परमात्मा बार बार अवसर देता है एक जन्म में भी और अनेक जन्मों में भी राग अगर समझ में नहीं आया राग से दूर हटने की इच्छा नहीं है तो फिर ऐसी परिस्थितियां होंगी उससे हम हटेंगे तो ये स्थूल रूप से तो परमात्मा राग का विनाशक है ही ऐसी इंद्रिया और ऐसे विषय बनाए हैं कि हम सतत राग में नहीं रह सकते और इससे ऊपर जो सूक्ष्म बात कि परमात्मा ज्ञान को दे करके वेद ज्ञान को दे करके भी हमारे राग को समाप्त करता है वो बताता है कि ये संसार कैसा है इससे हमारा राग समाप्त होता है कम होता है और अंदर संस्कारों के स्तर पर जब व्यक्ति साधक ठीक तरह से चल रहा होता है संसार की वस्तुओं को देख करके कुछ समझ बनाता है चलने लगता है तो अंदर के राग को भी परमात्मा क्षीण करता है किसी भी चीज को प्राप्त करेंगे तो उसके बाद में उससे ऊंची स्थिति वस्तु को पाने की इच्छा हमारी बन जाती है यानी पीछे वाली नीचे वाली स्थिति वस्तु के प्रति हमारा आकर्षण राग कम हो जाता है उससे ऊंचा चाहिए हमें उसको पा लिया तो उससे ऊंचा चाहिए हमें कुछ दिनों बाद वो भी फीका लगने लगेगा उससे ऊंचा चाहिए हमें उससे बड़ा मकान चाहिए उससे अच्छी कार चाहिए उससे अच्छे वस्त्र चाहिए उससे अधिक यश चाहिए और अधिक और अधिक और अधिक इसको एक दृष्टि से कहें तो हम और राग में बढ़ते जा रहे हैं और दूसरी दृष्टि से कहें तो जिनके प्रति राग था वो राग हटता जा रहा है नीचे नीचे हटता जा रहा है हटता जा रहा है और एक समय ऐसा आएगा लगेगा कि शारीरिक सुख सांसारिक भौतिक सुख्य हैं, उससे बढ़कर के उसे आंतरिक सुख लगने लगेगा अंदर का अंतःकरण का सुख लगने लगेगा संसार का राग किसने हटवाया किसकी व्यवस्था से हटा कि उसने इससे बड़ा सुख दे रखा है अंदर उसको समाधि में सुख लगेगा सात्विक सुख लगेगा और उससे भी कब छूटेगा परमात्मा के आनंद को जब प्राप्त कर लेगा तो वो भी छूट जाता है एक अकेला परमात्मा के प्रति प्रेम परमात्मा के प्रति आकर्षण उस लक्ष्य तक परमात्मा ले जाके छोड़ता है बाकी सब का राग धीरे धीरे समाप्त करता जाएगा समाप्त करता जाएगा तो यह व्यवस्था जो कर रखी है, एक जगह जहां हमें आकर्षण है वो थोड़े दिन में फीका होता है और उससे ऊंचे को हम चाहते हैं उससे ऊंचे को हम चाहने लगते हैं और वो उपलब्ध भी होता है हम खोज करते हैं वो उपलब्ध होता है फिर वो क्षीण हो जाता है वो अनाकर्षक हो जाता है फिर चाहते हैं फिर प्रयत्न करते हैं फिर ऊपर का मिलता है और और आगे की चीजें स्तर पर बनाते देते हुए परमात्मा हमें इन रागों से हटाता जाता हटाता जाता इस शरीर से भी राग हट जाएगा अपनी बुद्धि से भी आकर्षण हट जाएगा अपने ज्ञान से भी आकर्षण हट जाएगा बुरे कर्मों के प्रति पहले आकर्षण होता है सुख के कारण समझ बनती है तो बुरे कर्मों से राग हट जाता है फिर अच्छे कर्मों में पुण्य कर्मों में राग बन जाता है सकाम पुण्य कर्मों में खूब परोपकार करेगा लोग बहुत अच्छा कहेंगे धीरे धीरे उससे भी उसको विराग होता है और वो निष्काम कर्मों की तरफ चला जाता है तो एक साधक की दृष्टि से देखें एक आर्य की दृष्टि से देखें तो परमात्मा की सारी व्यवस्था राग के विनाश के लिए है अविद्यात राग के विनाश के लिए इतना बड़ा समर्थन परमात्मा ने हमें कर रखा है इतनी अधिक अनुकूलता उसने पैदा कर रखी है कि हम वैराग्य की तरफ चले जाएं, हम वैराग्य की तरफ जा सकते हैं राग हमारा समाप्त हो सकता है और राग समाप्त होने पर ही आगे हम समाधि में पहुंचते हैं परमात्मा का आनंद प्राप्त करते हैं परमात्मा की तरफ से सहायता की कोई कमी नहीं है साधन भी दिए हैं और प्रवृत्ति ऐसी है कि वो वहीं जाएगा जैसे जल कितने भी ऊंचे पर्वत पर बरस जाए कहीं भी बड़ी ऊंची जगह पर रहे वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा ही तालाब में है तो भी नीचे जाएगा जमीन में रह करके समुद्र तक नीचे नीचे नीचे पहुंचेगा ही वो कितना भी रोका जाए कैसे भी हो फिर कुछ ना कुछ होकर के जाएगा वो प्रवृत्ति वैसी है तो परमात्मा ने भी व्यवस्था ऐसी बनाई है कि हमारा राग समाप्त हो जाए हमें बस उसके अनुकूल चलना है समझ लेना है कि परमात्मा राग का नाशक है राग का वर्धक नहीं है अविद्याुक्त राग को हटाने वाला है और परमात्मा की इतनी बड़ी सहायता हमारे साथ हो तो क्यों ना हम जल्दी से राग को समाप्त कर सकें कर सकते हैं हम अकेले नहीं है राग को समाप्त करने में परमात्मा जैसा समर्थ सर्वशक्ति मान सर्वज्ञ व्यक्ति भी हमारे राग को नष्ट करने में सहयोगी बना हुआ है हमें उसका सहयोग लेना है और थोड़ा सा प्रयत्न करना है रास्ता तो बनता चला जाएगा तो महर्षि ने लिखा हे राग विनाशक परमात्मा आप राग के नष्ट करने वाले हैं परमात्मा को इस रूप में वो देखेगा जो राग को नष्ट करने में लगा है जिसने राग के दोष को समझा है नहीं तो सामान्य व्यक्ति राग को चाहता है मुझे प्रीति हो आकर्षण हो तभी तो मैं संसार की वस्तुओं को भोग सकूंगा लेकिन राग को नष्ट करना भी एक बड़े गुण के रूप में देखा जा रहा है परमात्मा इस रूप में हमारी सहायता करता है कर सकता है आर्य के मन में होना चाहिए क्योंकि वो इस राग को समाप्त करके बीतराग बनना चाहता है और अपने प्रयत्न के अतिरिक्त परमात्मा की सहायता को देखता है परमात्मा की कृपा को भी उसमें मानता है मैं राग को नष्ट कर रहा हूं केवल अपने ऊपर ही अहंकार लेते हुए सारा सामर्थ्य नहीं समझता परमात्मा भी इसमें बहुत बड़ा सहायक है और वो सतत सहायक है और उसकी सहायता के रहते हुए ऐसा क्यों नहीं कर सकता मैं कि सारे राग को समाप्त कर दू विराग बन जाऊं वीत राग बन जाऊं परमपिता परमात्मा को इस रूप में देखते हुए कि वो राग का विनाशक है संबोधित करेंगे और ओम का उच्चारण Oh